छांदोग्योपनषद शांक चतुर्दश अन्यत्र से लाए हुए पुरुष के दृष्टांत द्वारा उपदेश यहाँ गेभ्योदीय तथो तीजने त्रांगदारा प्रत्यंग वा, भिन्नधाक्ष आनीतो हे जिस प्रकार कोई चोर जिसके बंधी हुई हो ऐसे किसी पुरुष को गांधार देश से लाकर जन शून्य स्थान में छोड़ दे उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व उत्तर दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके चिल्लावे कि मुझे आंखें बांधकर कर यहाँ लाया गया है और आंखे बंधे हुए ही छोड़ दिया गया है यथा योक सौम्य पुरुष कश्चिगा जनपद्यो अभिनचुषं आनीय द्रव्य हता तस्करनंदक्षम बद्धस्तमें तथ्यतिजने ग्यंतजने देशे विसृजे स दिभ्रमोपेत तो यहां प्रांगवाखो प्रांग प्रांग वे तथोदवादरावा प्रत्यंगवा प्रध्मायत शब्द कुक्रोशेत अभिन गंधरेभ्य तस्करी नन्दाच एव विशिष्ट हे सौम्य लोक में जिस प्रकार कोई द्रव्य हरण करने वाला चोर से पुरुष को जो अभी नदाक्ष हो अर्थात जिसकी आंखें बांध दी गई हो गंधार देश से लाकर वन में और उसमें भी जो अतिजन, जन, जन अर्थात अत्यंत जन शून्य हो ऐसे देश में आंखें और हाथ बंधे हुए ही छोड़ दे तो उसे जगह हुआ दिग्भ्रम से युक्त हुआ प्रांगवा पूर्व की ओर जाता हुआ अर्थात पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके इस प्रकार शब्द कहे अर्थात चिल्लावे के मुझे गंधार देश से आँखें बांधकर कर यहाँ चोर ले आया है और आँखें बंधे हुए ही छोड़ दिया है एवं विक्रोशतः इस प्रकार चिल्लाने वाले तस्य यथा भी लहनम प्रमुच प्रभुजा देताम दिशम दे गंधाराम एताम दिशम एता दिश्रजेति स ग्रा ग्राम पृछन पंडित मेधावी गंधारावप्य सम्पद्ये तइमे आचार्यवान्न पुषो वेद तस्वे इति उस पुरुष के बंधन को खोलकर जैसे कोई कहे कि गधार देश इस दिशा में है अतः इस दिशा को जा तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पूछता हुआ गांधार में ही पहुंच जाता है इसी प्रकार इस श्लोक में आचार्यवान पुरुष ही सत्य को जानता है उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलम्ब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता उसके पश्चात तो वह सत्संपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है तस् यथा भी हननम यथाबंधनम प्रमुच्य मुक्तवाकुणिक देताम दिसम उत्तरतो कश्चिता दिश उतर गाएता दिशा भ्रजेती प्रब्रुया सब चारुणक बंधना मोक्षिति ग्रा ग्राछन पंडित उपदेशवान्ेधावी समर्थः ग्रावेश गंधारा सगंधारा नेोपसपेत नेतरो उस पुरुष पुरुष के अभिरहन बंधन को खोलकर जिस प्रकार कोई कृपालु इस दिशा में उत्तर की ओर गांधार देता है अतः इस दिशा की ओर जा तो इस प्रकार उस कृपालु पुरुष द्वारा बंधन से छुड़ाया हुआ वह पंडित उपदेशवान और मेधावी दूसरों के बतलाए हुए ग्राम में प्रवेश करने के मार्ग को ठीक ठीक समझने में समर्थ पुरुष एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ गंधार देश में ही पहुंच जाता है दूसरा मूढ़मती अथवा देशांतर देखने की तीर्ण वाला नहीं पहुंच पाता यथायम यथा दृष्टान्तो वर्णित स्विष्यभ्यो गंधारेभ्य पुरुष करई रिनद्धाक्षको दिमूढ़ो शनायादी मैघ्र तस्करनेनर्थातुतम्यम प्रवेश दुखा विक्रोश विक्रोशन बंधनेभ्यो मुो ठतिदिमोचि मोक्षि सदेश निवृत्त जिस प्रकार यह वर्णन किया गया है अर्थात अपने देश का चोरों द्वारा आंखें बांधकर लाया जाने के कारण निवेक शून्य दिंग तथा भूख प्यास से युक्त होकर व्याघ्र तस्कर आदि अनेकों भय और अनर्थ समूह से संपन्न वन में प्रवेशित किया हुआ पुरुष दुखार्थ होकर चिल्लाता हुआ बंधनों से मुक्त होने के लिए उत्सुक था और वह किसी कृपालु द्वारा उन बंधनों से छुड़ा दिए जाने पर किसी प्रकार अपने देश गांधार में पहुंचकर ही के से जाने सुखी हुआ एवमे वह सतो जगदात्मा स्वरूपा तेजो बन्नादिमय देहारण्यम वात पित्त कफ रुधिर मेदो मांसाहस्थी मज्जा शुक्र कृमिमुत्रुरीश विष्णाद्यनेकद्वंदुख भार्या पुत्र, मित्र, पशु बंध्वादिदृष्टानेक विषय तृष्णा पाशितः पुन्या पुन्यादि तस्कर प्रवेश अहमम मुश्य पुत्रो ममे बांधवा सुख्य हम दुखी मूढ़ पंडित धाको जातो मृतो जीर्ण पापी पुत्रो मे मृतो धन मे नष्ट हा हास्मी कथम जीविष्यामी का मे गति कि मेत्रणमनेकश शतसहस्रान नर्थजालाक्रोशन कथंचिद्याशया परम कारुक कच्चि सद्ब्रह्मात्मद विमुक्त बंधन विमुक्बंधन ब्रह्म तेन च ब्रह्मविदा दर्शित संसार विषय दोष दर्शना मार्गो विरक्त संसार विषयभ्य नाशी विद्या धर्म मोह धर्मान किमी विद्यामोहटाभनना गुरुष्व सदात्मन उपयी निवृत्तमेवाद आहचार्य ठीक इसी प्रकार संसार के आत्मस्वरूप सत से तेज जल और अन्नादिम देहरूप वन में जो कि वात पित कफ रुधिर मेद अस्थि मज्जा, शुक्र कृमि और मल मूत्र से पूर्ण तथा शीतोष्ण आदि अनेकों द्वंद और सुख दुख से युक्त है यह जीव मोहरूप वस्त्र से बंधे हुए नेत्र वाला होकर तथा स्त्री पुत्र मित्र पशु और बंधु आदि दृष्ट तथा अदृष्ट अनेकों विषय तृष्णाओं से झगड़ा जाकर पुण्य पाप रूप चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिए जाने पर मैं इसका पुत्र हूँ ये मेरे बांधव हैं मैं सुखी दुखी मूढ़ पंडित धार्मिक अथवा बंधुमान हूँ मैं उत्पन्न हुआ हूँ मरता हूँ जराग्रस्त हूँ पापी हूँ मेरा पुत्र मर गया है धन नष्ट हो गया है हाँ मैं मारा गया अब कैसे जीवित रहूँगा मेरी क्या गति होगी अब मेरा रक्षक कौन है इसी प्रकार के अनेकों सैकलो अनर्थ जालों से युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परम कृपालु तदब्रह्मात्मज्ञ बंधन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है और उस ब्रह्मवेत्ता द्वारा दयावश सांसारिक विषयों के दोष दर्शन का मार्ग दिखाए जाने पर सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाता है तथा तू संसारी नहीं है और न इसके पुत्रत्वादि धर्म वाला ही है तो कौन है जो सत तत्व है वही तू है इस प्रकार के उपदेश से अविद्या में रूप वस्त्र के बंधन से छुड़ाया जाकर गांधार देशी पुरुष के समान अपने सदात्मा को प्राप्त होकर सुखी और शांत हो जाता है इसी बात को आरुणि ने आचार्यवान भेद इस वाक्य से कहा है तस्व आचार्यवत मुक्ता हन सेवान ताव कालश्चिथेपात्मस्वूपंपत्ति वाक्यशेष कियालश्चिम यव विमु नमुक्षतुष व्ययन साम्या शरीरम आरब्ध तस्ोपभोगेन छया देह पात यदि अथ तदसंप्यत नी देख सालेदस्तनाथ शब्द आनर्त्या सै इस आचार्य बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष के लिए सदात्म स्वरूप की प्राप्ति में इतना वाक्य शेष जोड़ना चाहिए इतने ही समय तक देर अर्थात काल करना है, है, है, समय तक देर है, सो है। जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त न हो जाए यहाँ प्रसंग के सामर्थ्य में थे विमोक्षे को विमोक्षते इस प्रकार प्रथम पुरुष में बदलकर अर्थ करना चाहिए तात्पर्य यह है कि जिस कर्म से उसके देह का आरंभ हुआ था उसका उपभोग द्वारा छह होकर जब तक देहपात होगा तभी तक देर है देहपात होने पर तो वह उसी समय सत को प्राप्त हो जाएगा सम्पश्यते के स्थान में सम्पस्ते ऐसा पूर्व पुरुष परिवर्तन कर लेना चाहिए देहपात और सत की प्राप्ति में काल का अंतर नहीं है जिसके कि अथ शब्द आनन्त अर्थवाची हो पुटनोर अर्थ शब्द का मुख्य अर्थ अनंतर है इसलिए अथ सम्पत्ति का यह अर्थ हो सकता है कि देहपात होने के अनंतर बाद वह सत को प्राप्त होता है परंतु भाष्यकार यह कहते हैं कि यहाँ अथ शब्द का अर्थ उसी समय है अर्थात देहपात होने के ही समय वह सत को प्राप्त हो जाएगा यदि देहपात और सत की प्राप्ति में कुछ काल का अंतर होता तो अर्थ का अनंतर अर्थ किया जाता पर ऐसा है नहीं अतः यहाँ अनंतर अर्थ ठीक नहीं है नद्ज्ञात देहपात सत्सपत्ति नवती कर्माणि यहां प्रवृत्तफलाज्ञोत्पत्तेजन्मासोपभोगा पतिते स्थरी आरब उत्पन्ने ज्ञान यीव विहितानि प्रतिषिधा वा कर्माणि कर्मा कौत्यवेति तत्पाथंवश्य शरीर आरब्धव्यत कर्मण तत शरीर ज्ञानाथक्य कर्मण फल्वात पूर्वपक्ष किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहने के कारण सत् ज्ञान होने के बाद ही देहपात और सत की प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व तथा जन्मांतरो में किए हुए और भी ऐसे संचित कर्म हैं ही जो अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए अतः उनका फल भोगने के लिए इस शरीर का पतन होने पर दूसरे शरीर का प्राप्त होना आवश्यक है ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी पुरुष जीवन पर्यंत विहित अथवा प्रतिसिद्ध कर्म करता ही है तदा उनका फल भोगने के लिए भी देहांतर की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए उस समय फिर कर्म होंगे और उनसे फिर देहांतर की प्राप्ति होगी इस प्रकार कर्मों के फल युक्त होने के कारण ज्ञान की व्यथता सिद्ध होती है अथ ज्ञानवत क्षीयते कर्माणी तदा ज्ञान प्राप्ति समकाल ज्ञान से सत्पत्ति हेतुत्वान्न मोक्ष शरीरपात सै यहाचार इचार्य भाव वेदे ज्ञानान मोक्षा भाव देशांतर देशातर प्राप्तुपाय ज्ञान बदनका फल व्ञान से और यदि यह मानो ज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान सत्संपत्ति का हेतु होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के समय ही मोक्ष हो जाएगा तथा उसी समय देहपात हो जाना चाहिए ऐसा होने पर आचार्य का अभाव हो जाएगा अतः आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है यह वाक्य अनुपन्न होगा तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा अथवा देशांतर की प्राप्ति के साधनों के ज्ञान के समान ज्ञान का व्यविचारी फलयुक्त होना सिद्ध होगा ना अप्रवित्त शरीरे पतिते प्रवृत्तावृत्तफलशेषोपत् यदुक्त अप्रवित्त कर्म इति तस्य ध्रुवफल्वाद्रह्मरे पतिराध्रवृत्तकर्मफलोपाथ सदुषा तवदिश्रुतेमा सिद्धांति ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि कर्मों में प्रवित्त फलत्व और अप्रवित्त फलत्व या विशेषता होनी चाह संभव है अतः तुमने जो कहा है कि अप्रवित्त फल कर्म भी निश्चय फल देने वाले हैं इसलिए देहपात होने के पश्चात उन अप्रवित्त फल कर्मों का फल भोगने के लिए देहांतर का प्राप्त होना असंभावी है सो ठीक नहीं क्योंकि उस विद्वान के मोक्ष में तो उतना देहपात होने तक का ही विलम्ब है यह श्रुति प्रमाण है ननो कर्मणा भवति इत्यादि वैपुण्य प्रामाण्यम एव पुरप किंतु पुण्यकर्म से पुरुष होता है यह श्रुति ही है सत्यमेव तथापि प्रवित्त सत्यमें तथा प्रवृत्तफलाप्रवृत्तफलां कर्मण विशेषोस् कथम यानी प्रवित्त फलानी प्रवृत्तफला कर्मा जैद शरीर आरधम ते मुपभगे न्षय यथारब्धवेगस्त लक्ष्य मुक्ति स्वादेवेग छयादव स्थित लक्ष्यभेद प्रयोजन नास्ती प्रवित वा प्रवित्त फलानि जानने दियंते न ज्ञानि सर्वकर्माणी कुर्ते तथा इति स्मृत क्षीयंते चाच इति चाथर्वणे सिद्धांति सचमुच ऐसा ही है तो भी प्रवित्त फल और अप्रवित्त फल कर्मों में कुछ विशेषता है जिस प्रकार जो प्रवित्त फल कर्म है जिनसे कि विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है उनका क्षय फलोपभोग के द्वारा ही हो सकता है जिस प्रकार जिसका वेग आरंभ हो गया है उस लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की स्थिति उसके वेग का क्षय होने पर ही हो सकती है लक्ष्य भेद करते ही उसे आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता ऐसी बात नहीं है उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए ज्ञानी के जो अन्य अप्रवृत्त फलकर्म ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व किए हुए अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले होते हैं अथवा जो पूर्व जन्मों में किए हुए फल कर्म होते हैं वे प्रायश्चित से पापों के समान ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं तथा ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मभूत कर देता है इस स्मृति से यही प्रमाणित होता है और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ऐसा अथर्वण श्रुति में भी कहा है अतो ब्रह्मविदो जीवनादि प्रयोजनाभावे भी प्रवृत्त कर्मणाम अवश्यम एवं फलभोग हलोप इति दोष पत्ति फलोपभग सियादी मुक्तिषुवि यथोक्तोषोदनापत्तिपत्ध ब्रह्मविद कर्म भावोचा ब्रह्म संस्थ मृतत्व तहसी अतः को जीवनादि का प्रयोजन न होने पर भी प्रवित्त फल कर्मों का फलोपभोग अवश्य होनी है इसलिए छोड़े हुए बाण के समान उसे सत्य प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक कि वह देव देवबंधन से नहीं छूटता ऐसा ठीक ही कहा है अतः उपरयुक्त दोष की शंका करना ठीक नहीं ब्रह्म संस्थो मृतत्वमेती इस वाक्य की व्याख्या के समय ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात तो हमने ब्रह्मवेदता के कर्म का अभाव प्रतिपादन किया है उसे इस समय स्मरण करना चाहिए स तो वा या ए य एषोणिमे तत्म सर्व तत्सत्यम स आत्मा तत्वसी इति भूय एवं माँ भगवान्ज्ञापय्त्वी तथा सौम्येति होवाच वह जो यणिमा है यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतो वही तू है आरुणी के इस प्रकार कहने पर श्वेत के तू बोला भगवान मुझे फिर समझाइए तब आरुणी ने अच्छा सौम्य ऐसा कहा इत्यादि उक्तार्थम आचार्यवान विद्वान क्रमेण संपद्यते तम क्रम दृष्टानतेन भूज एव मा भगवान विज्ञापित्वे तथा सौम्येती होवाच स इत्यादि मंत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है यही भगवान आचार्यवान विद्वान जिस क्रम से सत्य को प्राप्त होता है वह क्रम मुझे दृष्टान्त द्वारा फिर समझाइए ऐसा श्वेत कृतु ने कहा तब आरुणि ने कहा सौम्य अच्छा ये छांदोग्योपनिषदि ष्ठाध्याय चतुर्दशभाष्यम संपूर्णम